बोलती कहानिया कार्यक्रम में आपका स्वागत है आज की कहानी का शीर्षक है करवा चौथ लेखिका शोभना चौरे वाचिका माधवी चारूदत्ता खरीदी खरीदी और खरीदी जहां चारों तरफ करवा की मची है, वही हमारी सहयोगी, जो हमारे घर के कामकाज में मदद करती है, दो दिन से उधेड़पुन में थी कि नई साड़ी खरीदे या नई बिछिया जिसके लिए उसने अपने काम से अवकाश लेकर अपनी एक सहेली को बाजार साथ चलने को मना लिया आज सुबह जब वो काम पर आई तो मैंने पूछा क्यों रमा साड़ी ली या बिछिया तो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बोली मम्मी जी साड़ी या बिछिया तुम्हें तो अकेले पहनूंगी पर अभी गैस हमारे नाम ट्रांसफर करवाना है नए नियम के अनुसार उसके बिना तो टंकी नहीं मिलेगी और उसके लिए तो पैसा चाहिए नहीं तो पूरा घर खाना कैसे खाएगा और मैंने देखा कि दिन भर के निर्जल उपवास के बाद भी उसका चेहरा बिना उभार की खुशी से चमक रहा था करवा चौथ की वो सार्थकता मुझे अभिभूत कर गई